जब लोमड़ी ने घंटी बजाई, मेक्सिको की लोक कथा चित्र फ्रांसिस्को हिंदी विदूषक एक दिन खरगोश ने दोपहर के भोजन के बाद सोने की सूची वह एक बड़े छांवदार पेड़ के नीचे लेट गया जल्दी उसकी आंख लग गई खरगोश को सोए पांच मिनट भी नहीं हुए थे कि वहां एक लोमड़िया पहुंची जब लोमड़ी ने खरगोश को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी लोमड़ी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था वाह लोमड़ी ने खुद से कहा अब मैं खरगोश को नहीं छोड़ूंगी फिर वो जीप से अपने होट चाटने लगी खरगोश को बहुत आश्चर्य हुआ पर वो बेचारा क्या करता गहरी सांस लेने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था देखो लोमड़ी ने खरगोश के पेट को अपने पंजों से खुजलाते हुए कहा तुम काफी मोटे और स्वादिष्ट लगते हो शायद तुमने अभी अभी भरपेट खाना खाया है तुम अब मेरा खाना बनोगे तब तक खरगोश का होश वापिस आ चुका था आपने बिल्कुल ठीक फरमाया खरगोश ने कहा मैंने अभी अभी भरपेट खाना खाया है शायद आपको पता न हो पर मैं बहुत बूढ़ा सूखा हूं और मेरा मांस बहुत सख्त है आप अगर मुझे खा लें तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वैसे भी अब बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगा पर महाशय आपसे मेरी सिर्फ एक आखिरी गुजारिश है अब बोलो गुजारिश कौन सी देखिए मुझे उस स्कूल की घंटी बजानी होती है जहाँ नन्हे मुलायम खरगोश पढ़ते हैं खरगोश ने कहा उन्होंने यह काम मुझ जैसे बूढ़े सूखे और सख्त मास वाले खरगोश को सौंपा है यह सुनकर लोमड़ी के कान खड़े हुए तुमने क्या कहा नन्हे रसीले और मुलायम खरगोश पर हाँ स्कूल की घंटी कहाँ है खरगोश ने पेड़ की टहनियों पर लगे बर्रो के छत्तों की ओर इशारा किया और कहा पेड़ को बहुत जोर से हिलाने से ही घंटी बजती है घंटी बजाने से हर बार नन्हे रसीले और मुलायम खरगोश बाहर आते हैं हर बार ने पूछा चलो अचानक मुझे अब भूख नहीं लग रही है ने ने कहा कहकर खरगोश को छोड़ दिया चलो मैं तुमको अब नहीं खाऊंगी मैंने तुम्हें इतनी देर दबाकर रखा उससे तुम थक गए होगे तुम थोड़ी देर टहल के आओ मैं तुम्हारी जगह स्कूल की घंटी बजा दूंगी लोमड़ी ने खरगोश से कहा नहीं आपका शुक्रिया स्कूल की घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण काम है वो काम मुझे खुद ही करना चाहिए नहीं आज यह काम तुम मुझे करने दो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम पर मैं तुम पर कूदी और मैंने तुम्हें डराया अगर मैं तुम्हारा कुछ काम करूंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कृपया आज मुझे घंटी बजाने दो अगर आप इतना आग्रह कर ही रही हैं तो आप ही घंटी बजाएं पर घंटी सही समय पर ही बजाएं जब सामने की पहाड़ी के पेड़ों के ऊपर सूरज पहुंचे तभी मैं वादा करती हूं मैं वही करूंगी हाँ पेड़ को बहुत जोर से हिलाए नहीं तो नन्हे रसीले और मुलायम खरगोश बाहर नहीं आएंगे ठीक है मैं पेड़ को बहुत जोर से हिलाऊंगी लोमड़ी ने वादा किया उसके बाद खरगोश वहां से कूदता हुआ अपने घर की ओर चला वो अपनी चाल पर बड़ा खुश था जैसे ही खरगोश उसकी आंखों से ओझल हुआ वैसे ही लालची लोमड़ी ने पूरा दम लगाकर पेड़ को हिलाना शुरू किया उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि बर्रों का छत्ता सीधे उसके सिर पर आकर गिरा फिर क्या था लोमड़ी के चारों ओर सैकड़ों गुस्सैल बर्रे मंडराने लगी बहुत जोरों से भिन्न रही थी और लोमड़ी के पूरे शरीर पर अपने डंक मार रही थी खुद को बचाने के लिए लोमड़ी तेजी से भागी भागी गई और उसने पास के तालाब में डुबकी लगाई पर उसके पहले ही उसका शरीर बर्रू के डंकों से भर गया था बर्रू के उड़ जाने के बाद लोमड़ी ने अपने शरीर की परछाई को पानी में देखा अरे मेरा शरीर तो कांटों से भरा है बिल्कुल साहि जैसे मुझे तो सिर्फ नन्हे रसीदे और मुलायम खरगोश चाहिए थे न कि यह बर्रू के डंक